देवी भागवत नवम स्कंध पृथ्वी देवी की स्तुति नारद जी बोले भगवन पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य तथा उसे छीनने दूसरे की भूमि का हरण करने अंबुवाची में पृथ्वी का उपयोग करने भूमि पर वीर गिराने तथा जमीन पर दीपक रखने से जो पाप बनता है उसे मैं सुनना चाहता हूँ वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु मेरे पूछने के अतिरिक्त अन्य भी जो पृथ्वी जन्य पाप है उनको उनके प्रतिकार सहित बताने की कृपा करें भगवान नारायण कहते हैं मुने जो पुरुष किसी संध्यापूत ब्राह्मण को एक विश्वामात्र भी भूमिदान करता है वह भगवान शिव के मंदिर निर्माण के पुण्य भागी पुण्य का भागी बन जाता है फसलों से भरी पूरी भूमि को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाला सतपुरुष तक भगवान विष्णु के, के ब्राह्मण को देता है उनके पुण्य से दाता और प्रतिगृहिता दोनों व्यक्ति संपूर्ण पापों से छुट कर भगवती जगदम्बा के लोक में स्थान पाते हैं जो परोपकारी पुरुष भूमिदान के अवसर पर दाता को साहित करता है उसे अपने मित्र एवं गोत्र के साथ वैकुंठ में जाने की सुविधा प्राप्त होती है अपने अथवा दूसरे की दी हुई ब्राह्मण की भूमि हरण करने वाला व्यक्ति सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर्यंत कालसूत्र नामक नरक में स्थान पाता है इतना ही नहीं किंतु इस पाप के प्रभाव से उसके पुत्र और पौत्र आदि के पास भी पृथ्वी नहीं ठहरती वह स्त्रीहीन पुत्रहीन और दरिद्र होकर घोर रौरव नरक का अधिकारी बनता है जो गोचर भूमि को जोत कर धान्य उपार्जन करता है और वही धान्य ब्राह्मण को देता है तो इस निंदित कर्म के प्रभाव से उसे देवताओं के वर्ष से सौ वर्ष तक कुंभी नामक नरक में रहना पड़ता है गाँवों के रहने के स्थान तराग तथा तो रास्ते को जोड़कर पैदा किए हुए अन्न का दान करने वाला मानव चौदह इंद्र की आयु तक अशीपत्र नामक नरक में रहता है जो व्यक्ति एकांत में पृथ्वी पर वीर गिराता है उसे वहां की जमीन में जितने रजह कण है उतने वर्षों तक रौरव नरक में रहना पड़ता है अम्बुवाची में भूमि खोदने वाला मानव कृमिदंश नामक नरक में जाता और उसे वहाँ चार युगों तक रहना पड़ता है जो दूसरे के तड़क में पड़ी हुई कीचड़ को निकाल कर शुद्ध जल होने पर स्नान करता है उसे ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है जो मानव, भूमिपति के पितरों को श्राद्ध में पिंड न देकर श्राद्ध करता है उसे तो तो अवश्य ही नलगामी होना पड़ता है शिवलिंग भगवती की मूर्ति शंख यंत्र शाल का जल फूल तुलसी दल जपमाला पुष्पमाला कपूर गोरोचन चंदन की लकड़ी रुद्राक्ष की माला कुश की जड़ पुस्तक और यज्ञोपवी इन वस्तुओं को भूमि पर रखने से मानव नरक में वास करता है गांठ में बंधे हुए यज्ञ सूत्र की पूजा करना सभी द्विजाति वर्णों के लिए अत्यावश्यक है भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदने से बड़ा पाप लगता है इस मर्यादा का उल्लंघन करने से दूसरे जन्म में अंगहीन होना पड़ता है इस पर सबके भवन बने हैं इसलिए यह भूमि कहलाती है कश्यप की पुत्री होने से काश्यपी तथा स्थिर रूप होने से शिरा कही जाती है महामुनि विश्व को धारण करने से विश्वम्भरा अनंत रूप होने से अनंता तथा पृथ्वी की पृथ्वी की कन्या होने से अथवा सर्वत्र फैली रहने से इसका नाम पृथ्वी पड़ा है